स सदसपतिम्भुत प्रियंद्र सेम्यम शनि मेधायाशिष स्वाहा सदसह पतिम, सदस के पति के पति स्वामी अध्यक्ष अद्भुतम् जो कि अद्भुत है विचित्र गुणकर्म स्वभाव वाला है प्रियम किंतु प्रीति करने योग्य है प्रिय है इंद्र से जीवात्माओं के लिए कामना करने योग्य है सनिम, सेवन करने योग्य भजन करने योग्य है मेधाम अयाशिशम ऐसी बुद्धि को मैं मांगता हूँ चाहता हूँ स्वाहा यह बात बिल्कुल ठीक है ईश्वर से यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारी जो सभाएं हैं या हमारे पास जितने भी राज्य आदि के रूप में अनुशासन के संगठन समूह हैं इन समूहों में यद्यपि अलग अलग अध्यक्ष होते हैं सभी का कोई कोई मुख्य अधिकारी होता है राज्य के स्तर पर होगा या राष्ट्र के स्तर पर होगा या कहीं पर भी संस्था के स्तर पर होगा अध्यक्ष एक ही होता है वैसे तो यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि यहाँ ऐसा लोक में होता है अध्यक्ष एक बनता है सर्वोपरि वो होता है किंतु हम वो वास्तविक नहीं होता है अंतिम नहीं होता है ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर और कोई भी नहीं होगा उसके ऊपर भी कोई होता है और वो आप होंगे यानी विश्व में जो सबसे बड़ी शक्ति का अध्यक्ष है स्वामी है वह भी कभी ऐसा न समझे कि अब मेरे से ऊपर कोई नहीं है और न तो उसके नीचे वाले को समझना चाहिए कि इससे ऊपर और कोई नहीं है ऐसा नहीं है सबसे ऊपर वस्तुतः सर्वदा ईश्वर ही है उससे ऊपर भले ही कोई नहीं हो सकता है तु मनुष्यों में ऐसा कभी नहीं होगा कि उससे ऊपर कोई नहीं हो इस कारण से कहा गया सदस्यपतिम आप हमारी सभा के अध्यक्ष हैं द्रव्य के रूप में अथवा घटक के रूप में तो वहां पर ईश्वर नहीं दिखेगा किसी भी सभा में उसके लिए कोई अलग से सिंहासन गद्दी भी कुर्सी भी नहीं रखी जाएगी ये सबसे बड़ा अध्यक्ष है तो कुर्सी अलग रख दो ऐसा भी नहीं होगा पर ईश्वर की वहाँ पर उप, उपस्थिति किस प्रकार से होगी वहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति सैद्धांतिक रूप में सभा के जो नियम निर्देश होंगे संविधान होंगे उस संविधान में ईश्वर की प्रमुखता रहेगी सभा के अंदर जो कार्य की गतिविधि चल रही है नियम बनाए जा रहे हैं उस नियम के अंतर्गत सीधा सीधा ईश्वर का उल्लेख रहेगा नियम जो बनाने वाले हैं <coughs> वो नियम ऐसा नहीं बनाएंगे जिसमें केवल परस्पर के व्यक्तियों की ही अनुभूतियां प्रधान रहेगी सभा में बैठने वाले व्यक्ति केवल अपने अनुभव के आधार पर निर्णय नहीं लेंगे उनके अनुभव के साथ साथ शास्त्र अथवा वेद सार्वभौम सिद्धांत क्या कहता है सीधी सी बात होगी वेद के अनुकूल उनका चिंतन होगा चर्चा होगी निर्णय किया जाएगा तो इस प्रकार से वहां पर वेद ईश्वर की अध्यक्षता बनी रहेगी ईश्वर को छोड़कर के यदि कोई सभा या कहीं राष्ट्र में निर्णय लिया जाता है तो सभी के सभी फिर क्या है विरोधी हो जाएंगे नास्ति कहलाएंगे और ऐसी स्थिति में निश्चित से ही अब क्या होगा उन लोगों के द्वारा अन्याय अत्याचार होगा ऐसी सभा ऐसा संगठन कभी भी पूरे विश्व पर अपना अधिकार नहीं कर पाएगा वर्तमान में भी ऐसा देखा जाता है जितने भी राष्ट्र हैं इनमें से कोई कोई ऐसा तो है कि जिसके पास बहुत अधिक शक्ति सामर्थ है पुनरअपि ये सारे किस पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य नहीं कर पा रहे हैं और जैसी इनकी गतिविधि है इस गतिविधि से कभी भी पूरे विश्व पर इनका एक छत्र राज्य नहीं हो पाएगा कभी नहीं हो पाएगा इनमें सबसे बड़ा जो मूल कारण है बाधा इनके सामने है कि ये विश्वसनीय सभी के लिए नहीं हो सकते इन्हीं हर कोई इनको अपना मान ले कि मेरा यह हितैषी है ऐसे लक्षण इनमें नहीं आ पाते हैं कोई भी देश यदि सबसे अधिक बढ़ जाता है तो अपने देश को अलग से छांट के रखता है वो इन सभी से मेरा देश बड़ा है तो इस विभाजन के कारण दूसरे देश वालों में उनके प्रति अपनत्व की भावना नहीं आती है सबके ऊपर राज्य करने के लिए यह आवश्यक है कि सबके साथ अपनत्व बनना चाहिए जब तक हम सबके साथ अपनत्व नहीं सिद्ध कर सकते हैं तो कोई भी फिर हमारे नीचे या हमारे अनुशासन में हमारे निर्देशन में आने के लिए तैयार नहीं होगा यद्यपि राज राज्य जो होता है वो शक्ति के यानी शारीरिक शक्ति या साधनों की शक्ति के बल पर प्रधान रूप से चलता है पुनरअपि उसके जो नियम निर्देश होते हैं वो शक्ति परक नहीं होते हैं वो आत्मापरक ही होते हैं इस कारण से पहले जब वैदिक राज्य था उस समय तो चक्रवर्ती शासन होता था पृथ्वी पर लेकिन बाद में अधिक से अधिक शक्तिशाली राष्ट्र हो गए तो भी वो चक्रवर्ती राज्य स्थापित नहीं कर पाए कारण यही रहा कि दूसरे देश वालों के प्रति उन्होंने अपना अपनत्व तो नहीं दिखाया हाँ अपने को सर्वोपरि ही दिखाने का प्रयास किया इस कारण से दूसरे राष्ट्रों ने उनको स्वीकार नहीं किया अगर उन्होंने दूसरे राष्ट्रों को भी अपना मान लिया होता तो संभवतः इनकी ऐसी चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना हो सकती थी परंतु इनके नियम संविधान ऐसे बन ही नहीं सकते हैं होता था लेकिन सूर्यास्त तो आधे में ही नहीं होता है ना आधा तो बचता ही सूर्यास्त तो रहता है तो इसलिए पूरे पर तो नहीं था उनका भी नहीं था अंग्रेजों का भी कहाँ था भारत ही पूरा नहीं हो पाया था भारत का जो क्षेत्र नेपाल आदि था उस समय बहुत बाद में हुआ है ये अंतिम अंतिम में हुआ जाकर के पहले तो नहीं हुआ था इनके अधीन का नहीं हो पाया मूल कारण यह है कि ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे यानी जो व्यक्ति परक शासन होगा वो सार्वभौम हो नहीं सकता है क्योंकि उसका जो आधार होगा वो या तो राष्ट्र होगा या व्यक्ति होगा और दूसरा हो नहीं सकता है तो राष्ट्र राष्ट्र हर समय पृथक ही रहेंगे ना उनमें एकता कैसे बनेगी एकता का कोई आधार ही नहीं है दो व्यक्ति आप एक कब कहलाते हैं दोनों का संबंध किसी एक से जब होता है उस संबंध के आधार पर दोनों एक कहे जाते हैं जैसे एक घर में माता पिता के तीन चार बच्चे हैं तो वो क्यों कहते हैं कि हम एक हैं उसका कारण होता है कि उनका घर एक है माता पिता एक हैं इस कारण से वो अपने आप को मैं एक हूं कह लेता है ऐसी किसी संस्था में रह रहे हैं तो संस्था में चूंकि एक संस्था है उस संस्था के आधार पर आप कह सकते हैं कि हम एक हैं व्यक्तिगत आधार में नहीं कहेंगे घर में भी व्यक्ति जब बाहर वालों की अपेक्षा एक, एक होता है एक घर में रहने वाले चार पांच सदस्य जितने भी है वो एक दूसरे घर वालों की अपेक्षा से हैं। आपस में घर में फिर भी नहीं एक रहेंगे घर में आते ही कहेंगे मेरा कमरा ये है तेरा कमरा वो है कमरे में होने के बाद भी चलो कमरा एक हो जाएगा आप कपड़े के लिए क्या रहेंगे ये मेरा कपड़ा है तेरा वो कपड़ा है तो ऐसे करके अंतिम में आकर के व्यक्ति फिर अलग ही हो जाता है एक नहीं हो सकता है लेकिन उन चीजों को हटाते जाएंगे घर की अपेक्षा से घर वाला एक हो जाएगा ऐसे गांव की अपेक्षा से एक वाला एक हो जाएगा जिले की अपेक्षा से एक जिला वाला अंदर वाला एक हो जाएगा राज्य की अपेक्षा से एक राज्य वाला एक हो जाएगा ऐसी देश की अपेक्षा से दूसरे देश वालों की अपेक्षा इधर वाला एक हो जाएगा जैसे भारत का कोई व्यक्ति दो व्यक्ति चला गया विदेश में तो विदेश में जाकर के वो कहेगा हम दोनों एक ही हैं उसको लगेगा कि हम एक हैं लेकिन विदेश से जब वापस आने लगेगा यहाँ भारत आएगा अब वो नहीं कह सकता है कि हम दोनों एक हैं क्योंकि अलग अलग राज्य का यदि वो है तो उसको तत्काल लग जाएगा ये तो अलग है मेरे से मैं अलग हूँ उसी तरह से एक राज्य का भी होगा लेकिन एक जिले का नहीं है तो राज्य में घुसते ही अब वो कहेगा हम दोनों अलग हैं अब जिले से भी अंदर अगर नगर का है या गांव का है तो गांव के बाहर बाहर तक ही वो कहेगा हम दोनों एक हैं। गांव में नगर में घुसते ही अब वो कहेगा हम एक नहीं हैं। तो ऐसे धीरे धीरे घर तक आते आते एक घर का व्यक्ति ही गली तक तो कह सकता है कि हम दोनों एक हैं, लेकिन गली से घुसते ही घर में अब वो कहेगा हम दोनों एक नहीं है तो ऐसे ही यहाँ पर आधार कोई होना चाहिए कोई न कोई आप एक ऐसा आधार यदि दे देते हैं जिस पर दूसरे का भी अधिकार उतनी बनता है तब तो वो मान लेगा कि हाँ हम दोनों एक हैं उसको काटा नहीं जा सकता है एक भाई अपने माता पिता के संबंध को दूसरे भाई से काट नहीं सकता है चाहे कुछ भी कर डाल डाले हो तो ऐसा ये अकाट्य संबंध होना चाहिए जहाँ व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता है उसके बस का होता ही नहीं है तो ऐसा आधार कोई ही व्यक्ति स्वीकार करता है कि हाँ इसके कारण हम एक हो सकते हैं, तो ऐसा कोई आधार होना चाहिए राष्ट्र के आधार पर ऐसा हो ही नहीं सकता है दो राष्ट्र या तो अपने अस्तित्व मिटाए अस्तित्व यदि मिटाते हैं तो फिर एक हो जाएंगे वो नहीं मिटाते हैं तो एक नहीं हो सकते हैं वो फिर तो अलग अलग रहेंगे ही तो इसलिए राष्ट्र और राष्ट्र कभी एक नहीं हो सकता है या तो पूरी धरती पर एक बने राष्ट्र अलग अलग रखें तो होगा ही नहीं तो ऐसी कोई सत्ता हो जो पूरी धरती को यदि मान के चले कि पूरी पृथ्वी हमारी है और जैसे वो मानता है वैसे सबको अधिकार भी दे वो अगर वो स्वीकार कर लेते हैं कि जैसे हमारी धरती है ऐसी तुम्हारी भी है तो वो मान लेंगे फिर जैसे कि धरती पर रहते हुए ये वैज्ञानिक लोग नहीं मानते हैं कि अलग अलग लेकिन धरती से जो ऊपर जाते हैं ना चांद पर तो वो धरती की बात करते हैं वो फिर देश की बात नहीं करते हैं वैजानिक लोग उनके जितने कार्यक्रम होते हैं पृथ्वी से ऊपर के वहाँ वो हर समय पृथ्वी से संबंध वो करते हैं कि पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी लेकिन पृथ्वी पर आने के बाद अब उनका हो जाता है ये नासा है ये मुंबई का है ये यहाँ का है यहाँ का है यहाँ फिर उनमें वो नहीं रहता है पृथ्वी पृथ्वी की भावना ऐसे ही राष्ट्र वाले भी होंगे शासन भी इसी तरह का हो सकता है शासन भी कोई ऐसा हो जो पूरी पृथ्वी को लेके चल रहा है वो राष्ट्र को नहीं गिनेगा फिर। तो ऐसा जो शासक हो सकता है जो समुचे पृथ्वी पर सभी को अधिकार दिला सकता हो या देने में समर्थ है वो तो ऐसी स्थापना कर सकता है दूसरा कोई स्थापित नहीं कर पाएगा ऐसा क्योंकि दूसरे लोगों की होगी नहीं ना उसके ऊपर आस्था ही नहीं होगी नैसर्गिक बनेगा इन्हें राष्ट्र को कितना ही बना के रखते हैं तो वो या तो मालिक बनके रहेगा तुम नीचे हो मैं ऊपर हूँ तो ऐसे में अंदर से व्यक्ति नहीं जुड़ेगा वो बलपूर्वक कुछ दिन के लिए जुड़ भी जाएगा तो अंदर अंदर खोदता रहेगा वो कब निकल जाए कब इसको तोड़ दें कब ये स्थितियाँ बनी रहेगी क्योंकि हर किसी को चाहिए कि मेरा भी है तो मेरा तो आप उसको होने नहीं दे रहे हैं ना तो फिर कैसे जुड़ेगा तो चक्रवर्ती साम्राज्य होता है जिसके अंदर ईश्वर हो गया उस ईश्वर को अब दूसरे से काटा ही नहीं जा सकता है कोई मना ही नहीं कर सकता है कि ये ईश्वर मेरा है तेरा नहीं है वर्तमान वाले जो ईश्वर हैं ये तो हो जाएंगे ये उसका वाला है ये उसका वाला है ये उसका वाला है ये राधा स्वामी का है ये हर समाज का है यहां वाले अल्लाह का है ये किस ईसाइयों का ईश्वर है इनके ईश्वर भी अलग अलग हो जाएंगे तो इस कारण से अभी धर्म के नाम पर भी एकता नहीं हो पाएगी तो क्योंकि ईश्वर ही अलग अलग हो जाता है तो, तो लेकिन वैदिक ईश्वर जो है, इसको नहीं काटा जा सकता है, ये नहीं कहा जा सकता है कि ये यूप वालों का ईश्वर नहीं है भारत वाले का है भारत वाले का ही है अरब वाले का ईश्वर ये नहीं है ऐसा नहीं बन पाएगा तो इस ईश्वर के आधार पर पूरे विश्व में मतलब एक साम्राज्य की स्थापना संभव है इसमें हर किसी मनुष्य को या किसी भी मनुष्य के आज पूरे जीव जंतु को दे दिया गया अधिकार इसमें तो ये कहा गया है न सभी का पिता पालक वो उत्पादन करने वाला अकेला है वो सभी का है तो इस कारण से दूसरे को हम मना नहीं कर सकते कि तुम इसकी उपासना नहीं कर पाओगे ये तो मेरा है इस कारण से देखो संस्कृत आदि की क्यों नहीं हो रही है स्थापना इस कारण से नहीं हो पा रही है आगे चल करके संस्कृत वाले विद्वान सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि ये मेरा है भारत की संपत्ति नहीं सिद्ध हो पाएगी है अंतिम में जाकर के अभी तो हो जाएगी जैसे रजिस्ट्रेशन आदि करा लेते हैं इस रूप में वेद को भी अभी तक नहीं कर पा पाया ना कि भारत की है ये नहीं हो पाया है क्योंकि अंतिम रूप में नहीं हो पाएगा इसके अंदर साक्षी नहीं है ऐसे तो तो लेकिन वो अपना नहीं कर सकते कि मेरा है ये जैसे ये पेड़ पाधि पर लगा लेते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको पेटेंट, पेटेंट, पेटेंट करवाते हैं पेटेंट ये पेटेंट नहीं करवा पाएंगे संस्कृत को कि ये मेरी है उसकी कुछ विधियां जो है ना पुस्तकें जैसे नियम उसका तो वो करा लेंगे लेकिन भाषा को नहीं करा पाएंगे क्योंकि जितना वो जानेंगे दूसरे जानकार उससे अधिक मिलेंगे दूसरी जगह इसलिए वो पूरे अधिकार नहीं कर पाएंगे ये जैसे नीम आदि पर करवा रहे थे ना पहले हल्दी वल्दी के ऊपर ये लोग करा रहे हैं तो नहीं हो पाया ना क्योंकि जितना वो जानते हैं उससे अधिक जानने वाले तो दूसरे हैं ही पहले से तो वो कैसे उस पर अधिकार करेगा तो संस्कृत आदि के बारे में दूसरे राज्यों का देशों का नहीं हो पाएगा क्योंकि जितना भी जानेंगे भारत वाले फिर भी उससे अधिक जानते रहेंगे तो अधिक जानने का कारण पूर्वक कर लें। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस विषय को यानी हृदय से पढ़ने लग जाएगा ना तो अंदर से वही मना कर देगा कि मेरा नहीं हो सकता ये संस्कृत के जो भाव हैं संस्कृत के अंदर जो भावना है इसको यदि वही व्यक्ति वास्तव में समझने लग जाएगा तो वो अपने आप छोड़ देगा वो क्योंकि ऐसे है ही नहीं संस्कृत किसी एक देश की भाषा नहीं हो सकती है ये हर समय पूरे की मनुष्य मात्र की होगी क्योंकि संस्कृत के अंदर ऐसी साक्ष नहीं है वेद के अंदर ऐसा कोई साक्ष नहीं है जो कि केवल भारत का होगा ये दर्शन के उपनिषद के अंदर तो हो सकता है क्योंकि यहाँ की रचनाएं हो जाएगी किसी व्यक्ति विशेष की है ये तो इसको तो माना जा सकता है कि ये हमारी संपत्ति है लेकिन वेद पर नहीं चलेगा ये वेद को सभी को अंत में जाके देना ही पड़ जाएगा तो एक तो ये अच्छा पक्ष भी है और दूसरा है कि हमारा नहीं हो पाएगा ये ये वाला भी नहीं होगा लेकिन वो वस्तुतः है सार्वभौम पक्ष है इसका किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है इसके अंदर जो भी नियम संविधान कहे गए हैं, वो किसी राष्ट्र को विशेष को लेकर नहीं कहे गए हैं यद्यपि स्थितियां सभी जगह नहीं मिलेगी जैसे वेद के अंदर अब ऋतु के अनुसार जो कुछ वर्णन होगा अब वो दूसरे देश में मिलेगा ही नहीं क्योंकि दूसरे देश में इतनी ऋतु ही नहीं होती है उस सारे के सारे वर्णन भारत में ही लग पाएंगे क्योंकि दूसरे देश में वो स्थिति नहीं है लेकिन फिर भी उसका जो कथन होगा वो भारत को लेके नहीं होगा उसने एक सार्वभम स्थिति को ही लेके बोला है तो कहीं कहीं मतलब ऐसे तो मिलेंगे कि यहाँ के लिए है यहाँ के लिए पर पूरी तरह से पूर्वा पर सारा जब लगाएंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वेद किसी देश विशेष या व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं कहता है तो इस कारण से ऐसे ही ईश्वर है सभी का है वेद भी सभी का है तो वैदिक व्यवस्था यदि लागू होती है या इस ईश्वर को यदि स्वीकार किया जाता है तो स्वतः मतलब एक चक्रवर्ती साम्राज्य पूरे विश्व के ऊपर स्थापित करने योग्य साम्राज्य अपने आप बनता है स्वाभाविक रूप में बनता है व्यक्ति बनने नहीं दे ये अलग बात वो अन्याय होता है या इसको लागू करने वाले अभी इतने समर्थ नहीं हो पा रहे हैं जो कि इसको लागू कर दे तो इस कारण से साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पा रही लेकिन जो मौलिक संभावना जो है ना एक कि किसको स्वीकार किया जाए तो उसकी दृष्टि से ये पूरा है इसको स्वीकार किया जा सकता है अब ये अलग बात होगी कि अब इसका जो निर्देशक होगा वो भारत वाला होगा दूसरे वाले को नहीं समझ में आता है पर यह नियम नहीं होगा कि भारत वाले को ही समझ में आएगा इसका केवल एक कारण है कि इन्होंने पालन अधिक किया है इसका जो वैदिक शिक्षा दीक्षा आदि है इनका पालन इन्होंने जितना अधिक किया है ना दूसरों ने उतना पालन नहीं किया है इसलिए उनको समझ में नहीं आएगा वो वो पालन करने लग जाएंगे तो उनको भी आ जाएगा ये जैसे विवेक वैराग्य आदि की बातें होती है ये किसी भी विदेशी को समझ में नहीं आएगी दर्शन की जो बातें हैं ना इसको कोई भी विदेशी नहीं समझ सकता है कारण वो वैराग्य नाम की चीज नहीं समझते हैं वैराय नहीं समझने से समाधि और आत्मा नहीं समझ ईश्वर नहीं समझ में आएगा उसको कभी नहीं आएगा यहाँ के वातावरण में या ये जो परंपरा है इसको यदि करें वो फिर से तो समझ में पाएंगे नहीं तो अभी की स्थिति में नहीं समझ सकता व्यक्ति उनकी मान्यता ही ना केवल लोक है लौकिक भोग है ऐसा व्यक्ति वैराय की बात सोच ही नहीं सकता है कभी उसको समझ में नहीं आएगा तो ऐसी बुद्धि नहीं बनेगी और बिना इस बुद्धि के समाधि और ईश्वर समझ में नहीं आने वाला है तत्वता पर यहाँ का छोटा बच्चा भी वैरागी को जानता है वो देखता है ना व्यक्ति स्थूल रूप से भी देखता है ये साधु संन्यासी इस तरह के मिलते हैं इनका मूल तो यही होता है ना जो भी साधु जो नक, नकली है उनको छोड़ दीजिए लेकिन ऐसा तो है सारे नकली होंगे कोई तो असली होता ही है कुछ तो आदर्श में मिलता ही है तो अंत में जाकर के साधुपन का आधार और क्या होता है केवल वैरागी तो होता है ना और क्या होता है वही तो बांटता है व्यक्ति वैरागी हो गया तो साधु हो गया भले बहुत पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए मूल कारण तो वैरागी वैराग्य हो साधु होने का वैरागी है तो इस बात को यहाँ का बच्चा बच्चा समझता है चाहे जो भी होगा विदेश में भी बिना विवाह वाले रहते हैं खूब रहते हैं विवाह हाँ के बिना ही रहते हैं वो लोग भी लेकिन फिर भी वो साधु नहीं होते नहीं वैराग्य से उनका लेना देना नहीं होता है संत लोग वहाँ भी बहुत होते हैं बहुत सारे संत उनके ही होते हैं ना लेकिन वो कभी भी ईश्वर समाधि को नहीं समझने वाले होते पर वो सब को नहीं करते हैं, की। ये जैसे हैं हाँ यहाँ जैसे हम प्रचारक करते हैं घोषित इस तरह का जो होता है वो उनका संत होता है ना लेकिन वो समाधि लगाने वाला आत्मा को ढूंढने वाला ऐसा तो नहीं होता है ना उनके बड़े से बड़े संत जो होते हैं वो भी नहीं इस चीज को समझते हैं ये सब है ना सुक्राता दी है ये लोग तो बड़े बड़े संत हुए हैं ना लेकिन कहा मान्यता दी ईश्वर को इसने दर्शन जिस तरह से ईश्वर की हमारा जो भारतीय दर्शन जिसको कहते हैं इन चीजों को जैसे रखा उन्होंने तो नहीं रखा ना उनको समझ में नहीं आती है इस तरह से नहीं रख पाए वो लोग जबकि बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं आज मान्यता में वही हैं भले ही स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में दर्शन आदि में शुक्रा आदि को ही माना जाता है आदर्श लेकिन तुलना करके तो देखो भारतीय दर्शन के सामने नहीं टिकते उनके दर्शन तो वो सोझ ही नहीं है उनके पास तो इसीलिए नहीं कि ये इस पारंपरिक रूप में नहीं जानते हैं वो नहीं जानने के कारण ये विषय समझ में नहीं आता है उनको नहीं बुद्ध ने भी नहीं दी तो ऐसी उन लोगों की भी लगभग लग होती है यद्यपि मान लिया गया है बुद्ध भी माने गए इसीलिए लोगों में जो प्रचार हो गया ना उसका कारण एक तो था कि ये राजा के पूरे संबंधित राजा से संबंधित होने के कारण राजा के प्रति यहाँ के लोगों में बहुत आस्था होती है वो बिना कारण के उसको बड़ा मान लेते हैं अभी भी होता है ना अभी कोई राज्य नाम की चीज नहीं है अब यहाँ भारत में लेकिन अभी भी राजा है यहाँ बहुत सारे और जनता बहुत सारी जनता है उनको अभी भी वही मानती है ये हमारा राजा है कई सारे लोगों की पूरी की पूरी मान्यता है कि ये राजा है भले ही वो कुछ नहीं है अब राजकुमार बोल दिया जो भी होगा पर वो तो उपहास के लिए है लेकिन वास्तविक रूप में राजा मानते हैं अभी भी कितने लोग हैं इसे, ऐसे जो माना जाता है यानी लोगों में ये बुद्धि बनी हुई इस तरह की तो वो उस कारण से ही उसके प्रति भी वही थी ये राजकुमार है और राजकुमार फिर त्याग तपस्या की तो उनकी तुलनात्मक स्थिति जो बन जाती है ना अब जैसे अभी है मान लो कि कोई र, अपना मंत्री स्तर का व्यक्ति बानप्रस्थ ले लेता है अडवाणी को ले लो किसी को ले लो तो कितनी बानप्रस्थी एक दिन में बन जाएंगे बहुत सारे सैकड़ों बन जाएंगे एक ही दिन में मोदी को बना दो बनप्रस्थी तो गुजरात की पता नहीं कितने लोग बन जाएंगे बानप्रस्थी जो कि अभी नहीं बन रह सकते तो वो कोई साधना नहीं करेगा कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग लेकिन इनका नाम जो है ना इस नाम के कारण दुनिया भर के लोग देखा देखी में केवल हाँ ये बड़ा आदमी ने ऐसा किया है तो हम भी हो जाएंगे ऐसा तो वो यही स्थितियां उनकी भी थी वो एक तो राजा था और फिर उन्होंने त्याग किया उसका तो त्याग करने के वाले ये लोग अर्थ को ही समझते हैं तो अब उसने सोचा ये तो छोड़ दिया उसने तो हो गया पूरा तो इस कारण से इन लोगों का प्रचार हो गया फिर दूसरे राजाओं ने भी किया अशोक आदि ने जैसे हुआ इन लोगों ने राज्यों पर अपना फिर वो चलाया तो दूसरे दूसरे राजा बनते गए तो राजा बनने के कारण फिर ये सारा काम हुआ है ऐसे नहीं होता व्यक्तिगत रूप में नहीं होता स्वामी दयानंद को किसी राजा ने स्वीकार नहीं किया मदयपुर का कहा था क्या चलता था कुछ करवाया न उन्होंने अपने ही राज्य में कुछ एक कभी कोई शास्त्रार्थ नहीं करवाया, अपने में कुछ करवाया। क्या शास्त्रार्थ करवाया था आर्य समाज खोला था क्या किया था ऐसा कोई विशेष तो वर्णन नहीं आता है इतिहास में नहीं होता है प्रसिद्धि नहीं है इस तरह की कोई विशेष तो नहीं है ना प्रसिद्धि तो किस राजा से करवाया था उसने अपने घर में करवाया ना तो मतलब उदयपुर ने अपने राज हाँ एक आध ब इतना आता नहीं है वर्णन इस तरह से आर्य समाज के इतिहास में इस प्रकार से इन्होंने व्यापक रूप में करवाया हो जैसे अशोक आदि ने कराया है ना इस रूप में तो नहीं कराया या जैसे सुधनवा ने करवाया था शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ करवाया था उसने उस स्तर पर इन्होंने करवाया होता तो भी बहुत हो गया होता पर ऐसा तो नहीं करवाया ना अपने यहाँ का जो जितने भी इनके मंदिर थे बाकी जंगे बने रहे हैं सब पूजा पाठ होता ही रहा उन्होंने दिया ही कहा इनको बहुत बड़ा महत्व तो नहीं दिया है व्यक्तिगत रूप में जितना हो सका है वो किया है उन्होंने उसी आधार पर मतलब किया दूसरी बात ये भी हो सकती है कि अपनी ये भी सिद्धांत मान्यता है कि किसी को जबरदस्ती नहीं किया जाता है आर्य समाज का या स्वामी दयानंद का सिद्धांत यह है कि जो जितनी भी बातें होती है वो किसी पर बलात् नहीं थोपी जानी चाहिए पहले उसको समझाओ उसको समझ में आएगा तब मानने के लिए वो है बाध्य नहीं किया जाता यहाँ सत्या प्रकाश में भूमिका में मिलेगी ये बात कि विद्वानों का यही कर्तव्य है कि सत्य सत्य को सबके सामने रख दें अब जिसको समझ में आएगा वो स्वीकार कर लेगा नहीं आएगा तो नहीं करेगा आप बलात्कार नहीं कर सकते उसके साथ तो इस कारण से इसमें एक भी है कि दबाव नहीं डाला जा सकता है इस पर हाँ सिद्ध हो जाने के बाद फिर भी वो इस चीज़ को पढ़ने के बाद व्यक्ति इतना दबाव नहीं डाल पाएगा और दूसरी बात है उसी को अपनाने में पहले तो डर लगता रहता है ना पूरी तरह से नया व्यक्ति किसी सिद्धांत को पूरा पूरा एक दिन में नहीं कर पाता है आत्मसात नहीं करता है ना जल्दी से उसी को नहीं हो पाता है थोड़े अंशों में होता है तो ऐसा भी रहा लेकिन स्वामी दयानंद ने भी शास्त्रार्थ आदि के लिए कहा तो होगा लेकिन उनकी नहीं रही होगी सामर्थ्य इतनी यह हम करवाए जैसा भी होगा लेकिन उस स्तर पर काम नहीं हुआ अगर राजा के स्तर पर दयानंद का काम होता तो बिखर गया पूरे में फैल गया होता ये नहीं होने से ये नहीं फैला है तो बुद्ध आदि का जो प्रचार हुआ न, में, में है न पूर्व व्यापक रूप में उसमें कारण है राज उसका अपना नहीं है व्यक्तित्व या उसके सिद्धांत इतने ऊपर के थे इसलिए हो गया ऐसा नहीं है उसके कारण भौतिक रहे हैं बाहर के साथ नहीं वो तो ठीक है थोड़े स्तर के लेते हैं ना वो ईश्वर वाले को पकड़ते नहीं है दूसरी चीजें मतलब जो जो थके क्या होते हैं ऐसे लोग हैं थके थकाए रहते हैं परेशान रहते हैं चिंता से तो इन्हीं चीजों को पकड़ते हैं वो तो ऐसी चीज़ें तो साधारण लोगों को यही अच्छी लगती है रामदेव जी ने चला दिया वो चिकित्सा प्रणाली नहीं चलाई होती इनकी थोड़ी चलती हो उन्होंने भक्ति का क्या किया है ऐसे तो प्रचार किया नहीं उसका दे इतने नहीं लोग आते इनके पीछे इनके पीछे तो चिकित्सा रही है और सारे लोग बीमार मानते हैं अपने को तो ऐसे ही सारे लोग अपने को चिंतित मानते ही मानते हैं वो उनके चिंता का लेते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बैरागी बना दूंगा एक दिन घोषणा करें तो देखो कितने लोग जाएंगे जितने आए वो भी भाग जाएंगे उनसे एक भी नहीं जाएगा उसके पास तो वो धोखापूर्वक छल पूर्वक करते हैं इन चीजों को तो ऐसा नहीं हो पाएगा हाँ तो ये सब की उल्टी पुल्टी बातें हैं ना सारी की सारी इससे सीधी सी बात होती है कि जब हमारा वही मोक्ष नहीं ले रहा है तो अपने को क्या चिंता है मोक्ष की यहाँ भी जो बढ़ेगा वो मना कर देगा जा करके कि मैं अभी उसका पूरा फिर मजा लेगा यहाँ मुक्ति में तो जाना नहीं है मुझे तुम्हारे लिए मैं अभी खड़ा हूँ तो जब खड़ा हूँ तो जो, तो जो चीज़ें सारे भोगने के तो मिल ही जाएंगे ना उसको ऐसे मतलब मानसिक वो कपट होता है इशारा का सारा यहाँ ऐसा नहीं किया जा सकता है यहाँ तो साफ साफ पहली बात बतानी होगी इसका उद्देश्य ये है ये करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा आदमी डर भी जाता है इसी कारण से तो ऐसी कुछ चीजें होती है पर यहाँ अपने को ये लेने का है एक सार्वौम स्थिति इसके अंदर स्वाभाविकता होती है इसलिए प्रमुखता देनी होती है कि ईश्वर को आप सभा के ही स्वामी हैं यानी सभा में लोग तो रहेंगे यहाँ बिना लोगों के कुछ नहीं होने वाला है हमको चाहे ईश्वर को अभी गुरु मान के बैठ जाए तो कुछ नहीं होने वाला अयोग्य व्यक्ति अगर ये कहेगी मैं तो ईश्वर को गुरु मानता हूँ बहुत सारे लोग हैं ना जो स्वामी दयानंद को गुरु मानते हैं कुछ लोग ऐसे सीधे ईश्वर को गुरु मानते हैं आता कुछ नहीं उनको पढ़ा एक भी अक्षर नहीं है उन्होंने और अपने आप अप पढ़ के सोचते हैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया तो ऐसे लोगों से भी काम नहीं चलेगा पढ़ना तो पड़ेगा पढ� गुरु से जब तक देहदारी गुरु से नहीं पढ़ते आपकी विद्या या बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी वो स्तर नहीं आएगा आपके अंदर जो अनुशासन होना चाहिए वो नहीं आ पाएगा वो तो मान एक कल्पना होगी कि मैंने मान रखा है वो ईश्वर से सीधे जुड़ता नहीं जब तक व्यक्ति कैसे उसका नियंत्रण स्वीकार करेगा जब तक विद्या को पूरी तरह से नहीं उसने चंचित उस पर चर्चा नहीं की है तो कैसे उसकी बुद्धि पूरी ठीक ठीक स्वीकार किए प्रमाणित कैसे होगा तो इस कारण से ऐसा नहीं होता है स्वीकार तो हमें फिर भी मनुष्य ही करने पड़ेंगे राज्य के लिए भी व्यक्ति ही रहेगा कोई मनुष्य ही बनेगा फिर भी ये सिद्धांत रहेंगे वैदिक ईश्वर के अनुकूल होंगे सभा में प्रस्ताव जो भी होंगे तो ईश्वर को फिर कहा गया आप अद्भुत हैं अद्भुत का मतलब होता है न्याय भी उसी समय करता है और दया भी करता है वो अत्यंत कृपालु है दयाद्र है वो करुणा करने वाला भी है यहाँ व्यक्ति क्या होता है ना एक पक्षी हो जाता है करुणा यदि करने लगा तो किसी को वो डांटेगा ही नहीं कुछ नहीं कहेगा पूरा मोम का हो जाता है वो दोनों चीज़ें चलती नहीं है यहाँ मनुष्यों के द्वारा नहीं हो पाती है एक तरफा स्थिति रहती है वो अगर डांटना शुरू कर दे तो फिर वो उग्र बन जाता है फिर उसके अंदर सरलता नहीं रहती है वो जो सरल व्यक्ति होता है फिर दुष्टों को कुछ कह ही नहीं पाता है वो वो महात्मा गांधी बन जाता है तो इस कारण से यहाँ व्यक्तियों में ये चीज़ नहीं चल पाती है पर ईश्वर दोनों चला देते हैं दया भी उसके पास उतनी है क्रूरता भी उतनी है एक सन्यासी महात्मा व्यक्ति भी अगर पाप कर ले तो सुअर बनाने में उसको कोई भी वो संकोच नहीं होगा बहुत बड़ा व्यक्ति है ना धर्मात्मा है और उससे पाप हो जाए तो उसको गधा बनाना पड़ जाए तो ईश्वर को कुछ लगेगा या नहीं कुछ भी नहीं लगता है उसको तो यही उसकी क्या है ना अद्भुत स्थिति है विचित्र है एकदम से कब कैसे क्या करता है कुछ पता नहीं चलेगा उसका और ऐसे ही हर चीजों को जानना सबके कर्म फल देना आदि वो आप सुने तो इन सभी गुणों के कारण क्या उसके अंदर अत्यंत अद्भुत है वैचित्र है कब क्या कैसे करता है हमको समझ में नहीं आता है और प्रियम है तो प्रिय के कारण क्या है हमारी हमारी जो कामनाएं सारी की सारी पूर्ण होने वाली है वो पूरा कर देता है इसलिए वो हमारे लिए प्रिय है और जीवों के लिए कामना करने योग्य है ईश्वर ही कामना करने योग्य है यद्यपि हम मनुष्यों की भी गुरु की राजा माता पिता जो भी हैं इन सभी की सेवा करते हैं इनकी सहायता करते हैं और संसार के लिए राज्य के लिए भी काम करेंगे फिर भी हमारा जो उपास्य होगा कामना करने योग्य अंतिम ध्येय जो होगा वो ईश्वर ही होगा तभी जीवों का कल्याण हो सकता है अन्यथा नहीं होने वाला शनि में इसीलिए कहा शनि सेवन करने योग्य उपासना करने योग्य है वो उन्हीं के गुणों ईश्वर के ही गुणों का हमको आनंद का सेवन की इच्छा रखनी चाहिए और मेधाम ऐसी बुद्धि जो हमको ईश्वर का ज्ञान करवाने वाली होगी उसके अनुकूल हमारा व्यवहार चल सके ऐसी जो विवेक बुद्धि है हम इसको चाहते हैं और ये स्वाहा यही वास्तविक है अगर हम ईश्वर के अनुकूल नहीं सोचते हैं ईश्वर के अनुकूल नहीं करते हैं उसकी प्रधानता नहीं रखते हैं उसको उद्देश्य मान करके नहीं चल रहे तो वो जिते जितना ही अच्छा करें वो ठीक नहीं है जैसे अब उपासना के क्षेत्र में वही अभी जैसे बात आई वो लोग भी कराते हैं शांति कराते हैं ध्यान कराते हैं सब कुछ कराते हैं लेकिन उनकी स्थिति कैसी है ये एक बहुत सुंदर मूर्तिकार है या चित्रकार है वो पूरे शरीर का चित्र बना देता है और यहाँ से ऊपर छोड़ देता है तो उसका चित्र का कितना महत्व है हाथ पैर सब कुछ सारा बना दे लेकिन सिर नहीं बनाए या आंख नहीं बनाए नाक नहीं बनाए बस बाकी सब कुछ ठीक बना देता है तो अब क्या होगा उसका वो बनेगा वो चित्र नहीं कहेंगे उसको मूर्ति नहीं कह सकते उसको तो यही है कि ये लोग संध्या भी कर, उपासना कराते हैं या शांति कराते हैं सब कुछ कराते हैं लेकिन इनका ईश्वर मिलेगा अंत में यानी कि मुक्ति की जो बात आती है ईश्वर प्राप्ति की ये कहीं से भी नहीं आती है इनके साथ संबंध जोड़ते ही नहीं है ये तो अब वो व्यक्ति कितना ही कर लेगा जाना ही नहीं वहां तक उसको जो अंतिम लक्ष्य है व्यक्ति साधना उपासना आखिर की किस लिए जाती है उसका उद्देश्य क्या है उद्देश्य से जोड़ते ही नहीं है इस चीज को जिस कारण से कितना ही करवा लो वो वैसे ही होगा जैसे आदि मूर्ति है बस कितनी आप करा लीजिए अंततः व्यक्ति नहीं सफल हो पाएगा ऐसे तो कोई भी रास्ते ये जो रास्ता जा रहा है इसको दिल्ली रोड कहेंगे नहीं इससे दिल्ली जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो इसको दिल्ली रोड बोलेंगे क्या नहीं बोल सकते है ना तो दिल्ली रोड क्यों कब बोला जाता है भाई सीधा संबंध होना चाहिए उसका कट नहीं होना चाहिए वहां से वहां तक वो जाएगा इधर उधर जाने की अपेक्षा नहीं होगा तब उसको कहेंगे कि हाँ ये दिल्ली रोकमार्ग है ऐसे नहीं तो कहीं से भी पहुंच जाए कोई तो ऐसे भी कोई भी साधना उपासना पद्धति है हर किसी को उपासना नहीं कह सकते हर किसी को ध्यान नहीं कहा जा सकता है भले ही उसमें थोड़ी शांति होती है क्योंकि उसका संबंध अंत से नहीं है अंत से संबंध होगा तो उसका साधन कहा जाएगा अंत से संबंध नहीं जुड़ता है तो उसका साधन नहीं हो सकता है छोटे मोटे स्तर पर सभी से काम होते हैं कहीं से किसी भी रास्ते से हम जाते तो हैं लेकिन फिर भी नहीं कहा जाता है कोई संबंध नहीं है ऐसे ध्यान समाधि जो कुछ भी उपासना पद्धति है सभी की पद्धतियां हैं लेकिन जब तक जुड़ता नहीं है उसका संबंध ईश्वर से वो ध्यान आदि के परिभाषा में नहीं आएंगे तो तो तो नहीं संभव तो है ना ये ऐसे स्तर के लोग यदि करने लग जाएंगे तो होगा कैसे नहीं हो सकता है यानी जैसे कि भारत में ही मान लो अगर हो जाता है तो भारत वाला फिर कर लेगा इतना ज्ञान भी ज्ञान को शक्ति शस्त्र आदि को बढ़ाएगा वो कर लेगा कुछ तो बल भी लगाना पड़ेगा ऐसे बिना बल के तो नहीं होगा लेकिन बल के साथ साथ है व्यक्ति में आत्महत्या यानी उसको किया जा सकता है स्थापित ऐसा नहीं है सिद्धांतों के आधार पर हो सकता है दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे उनके सिद्धांत ही नहीं बनेंगे ऐसे सार्वभौम सिद्धांत नहीं होता है युनो, युनो हां। नहीं। नहीं। राशन, नहीं। राशन। हां, बहुत अधिक प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी वो सभी को नहीं मान पा रहे हैं ना उनमें भी तो वो क्या नाम है वो बिट्टो पावर दिया हुआ है ना बिटो दिया हुआ है और बिट्टो के कारण क्या होता है कोई कोई प्रमुख है कोई नहीं है वही भी मतभेद किया हुआ है सभी को समानता कहाँ देते हैं वो पूरे राष्ट्रों को नहीं देते हैं वो ही, वो तो ऐसे ही पंच बना हुआ है इसलिए उनके तो वो भी सफल इसीलिए तो नहीं हो रहे हैं नहीं तो हो गए होते अब तक सफल अगर सार्वम ऐसा नियम बन जाता कि कम से कम यहाँ सब बराबर हैं तो अब उतने लोग निकल के जो नहीं जुड़े हैं उनसे जो कर लेते हैं ना उन पर अधिकार लेकिन वही नहीं हो पाएंगे तो इसलिए वो भी सफल नहीं हो पाएंगे वो नहीं सिद्धांत बनेगा हाँ वो ऐसे होते रहेंगे तो इस रूप में हमें हर समय चिंतन आदि करते रहना चाहिए